तब्ब्रम्मेे नम छांदोगपन मंत्रा शकभाष्य और भाष्याथसि सच्चिदाननंद सांद्रा सर्वातीताय साक्ष नम श्रीदेश केन्द्राय शिवाजाशिवघाति शांति पाठ ओ आप्याय मंगाड़ी वाक्ण्चुश्रोत्रथो बलिंद्रिया चर्वाणी सर्व ब्रह्मोपन माह ब्रह्म निराकु मह माँ ब्रह्म निराको अराकणम अस्त अ निराक मेस्त तदात्मनय धर्मास्ते मयि ते मयि ओम शांति शांति शांति ही हरी ओम मेरे हाथ पांव आदि अंग सब प्रकार से पुष्ट हों वाणी प्राण नेत्र और श्रोत्र पुष्ट हों तथा संपूर्ण इंद्रियां बल प्राप्त करें उपनिषद में प्रतिपादित ब्रह्म ही सब कुछ है मैं ब्रह्म का निराकरण अर्थात त्याग न करूं और ब्रह्म मेरा निराकरण न करे इस प्रकार हमारा अनिराकरण अर्थात निरंतर मिलन हो अनिराकरण हो उपनिषदों में जो श्रम आदि धर्म कहे गए हैं वे ब्रह्मरूप आत्मा में निरंतर रमण करने वाले मुझ में सदा बने रहें वे मुझ में सदा बने रहें आध्यात्मिक आधि भौतिक और आधी देविक ताप की शांति हो प्रथमो प्रथमोध्याय प्रथम खंड संबंध भाष्य ओ मितेंे तद्क्षर इत्याद्यध्यायी छांदोज्योपनिषद तक्षेपिज्ञाससुरभ्य रजो विवरण अल्पग्रंथम इदम आरभते ओ मिते तद्क्षर इत्यादि मंत्र से आरंभ होने वाला यह आठ अध्यायों का ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद है उसका अर्थ जानने की इच्छा वालों के लिए इस छोटे से ग्रंथ के रूप में उसकी सरल व्याख्या संक्षेप से आरंभ की जाती है तत्र संबंध समस्त कर्माधिकतम प्राणादि देवता विज्ञान सहित अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्म प्रतिपत्ति कारण केवल च धोमाद मार्गे चंद्रलोक का प्रतिपत्ति कारण स्वभाव च मार्गद्वय परिभ्रष्टाधोग वहाँ कर्मकांड के साथ इसका संबंध इस प्रकार है विहित और निषिद्ध रूप से जाने हुए समस्त कर्म का प्राणादि देवताओं के विज्ञान पूर्वक अनुष्ठान करने पर वह अर्ची आदि देवयान मार्ग के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति का कारण होता है तथा केवल उपासना रहित कर्म धूमादि मार्ग से चंद्रलोक की प्राप्ति का हेतु होता है जो इन दोनों मार्गों से पतित एवं स्वभावानुसार प्रवृत्त होने वाले होते हैं उनकी कष्टमयी अधोगति बतलाई गई है नो भयोर्मार्ग यो अन्यतस्पी मार्ग आत्यंति पुरुषार्थ सिद्धिरिथ कर्मनरपेक्षमतात्म विज्ञान संसार गति तय हेतुपमदेन वक्तव्य मृत्युपनिषदारभ्य इन दोनों मार्गों में से किसी भी एक मार्ग पर रहने से आत्यंतिक पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती अतः संसार की उपर्युक्त त्रिविध गतियों के हेतुभूत कर्म का निराकरण करते हुए कर्म की अपेक्षा से रहित अद्वैत आत्मज्ञान का प्रतिपादन करना है इसी उद्देश्य से इस उपनिषद का आरंभ किया जाता है न चाद्वैतात्मविज्ञा अन्यत्रकी श्रेयस प्राप्ति ही वक्षति अथ ये धातो विदो अन्य राजानस्ते शयोका उपनिषद विपर्य चराती अद्वैतात्म विज्ञान के बिना और किसी प्रकार आत्यंतिक कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती जैसा कि आगे कहेंगे भी जो लोग इस अद्वैतात्म अद्वैतात्मज्ञान से विपरीत जानते हैं वे अन्य राज अनात्मा के अधीन होते हैं और क्षीण होने वाले लोकों में जाते हैं किंतु इससे विपरीत आत्मज्ञान होने पर श्रुति कहती है कि वह स्वराट होता है तथा द्वैत विषेवान्ताभिसंध से बंधन तस्कर तप्त ग्रहणे बंधदा भावह संसार दुख प्राप्ति चेत्युक्त द्वैतात्म सत्याभिस कर सेव तप्त पर ग्र, सुग्रहण बंधधाहा भाव संसार दुख निवृत्ति मोक्षस्ेती इस प्रकार तपे हुए परसु को ग्रहण करने से चोर के जलने और बंधन में पड़ने के समान द्वैत विषय रूप मिथ्या में अभिनिवेश रखने वाले पुरुष का बंधन होता है तथा उसे सांसारिक दुखों की प्राप्ति होती है यह बतलाकर श्रुति अद्वैत आत्मा रूप परम सत्य में प्रतीति रखने वाले पुरुष को जो पुरुष चोर नहीं है उसके तप्त परशु ग्रहण करने पर दाह और बंधन न होने के समान संसार दुख की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति बतलावेगी अतएव न कर्म सहमावि अद्वैतात्मदर्शन क्रियाकारकेदोपमर्देन सत्कतीय आत्मवेदमाक्य जनता से बाधक प्रत्यापत् कर्मा विधि प्रत्या इति चेत न करती भोक्ति स्वभाव विज्ञानवत् तजन जनित कर्म राग द्वेशादि दो दोशवत कर्म विधान इसी से अर्थात कर्म और ज्ञान दोनों विरुद्ध फल वाले हैं ऐसा निश्चय होने के कारण ही अद्वितात्म दर्शन कर्म के साथ होने वाला नहीं है क्योंकि क्रिया कारक और फल रूप भेद का बात करके सत ब्रह्म एक और अद्वितीय है यह सब आत्मा ही है इत्यादि प्रकार के वाक्यों से उत्पन्न होने वाले अद्वैत आत्मज्ञान का कोई बाधक प्रत्यय होना संभव नहीं है यदि कहो कि कर्म विधि विषय ज्ञान ही उसका बाधक है तो ऐसा होना भी संभव नहीं है क्योंकि जो अपने को स्वभाव से ही करता भोक्ता रूप जानता है और उससे होने वाले कर्मफल में राग द्वेष रूप दोष से युक्त है उसी के लिए कर्म का विधान किया गया है अधिगत सकल वेदार्थ से कर्म विधानदत ज्ञानवतोपि कर्मेती चेत शंका जो संपूर्ण वेदार्थ को जानने वाला है उसी के लिए कर्म का विधान किया गया है इसलिए अद्वैतात्म ज्ञानी को भी तो कर्म करना ही चाहिए न कर्मात विषय से कर्ति स्वभाव स्वाभावित आत्म वेदम सर्वेपमर्दित अविद्यादोषवत एवं कर्मा विधीये नवत ज्ञानवत अतएव सर्वते पुण्यलोका ब्रह्म संस्थो मृतत्व समाधान नहीं क्योंकि कर्म के अधिकारी से संबंध रखने वाला कर्तृत्व भोक्तृत्वादि रूप स्वाभाविक विज्ञान सत ब्रह्म एक और अद्विती है यह सब आत्मा ही है इत्यादि वाक्यों से बाधित हो जाता है इसलिए कर्मों का विधान अविद्यादि दोषवान पुरुष के लिए ही किया गया है अद्वैतात्मज्ञानी के लिए नहीं किया गया इसीलिए श्रुति आगे कहेगी ये सब कर्म कांड की पुण्यलोकों को प्राप्त होते हैं तथा ब्रह्मनिष्ठ परमहंस अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त होता है तथी तस्वैतविद्याणे दुदय साधना नुपासना केवल दी, कृता कैबल्यसन्नी फला चादता दी दी स्कब्रह्म विषया मनोमय प्राणशरीदी कर्मसमृद्धिफला चर्मासीन रहस्य साम मनोवृत्ति सामान यहात जान मनोवृत्तिमात्र तथान्ञा न्यूपासना मनोवृत्तिपाणित ही साम क्य अद्वैत ज्ञान स्थाचे उच्य वहाँ इस अद्वैत विद्या विद्याभिषयक प्रकरण में अभ्युदय की साधन भूता उपासनाएं बतलाई जाती हैं जिनका फल वैकल्य मोक्ष का समीपवर्ती है और जो अद्वैत ब्रह्म की अपेक्षा मनोमय प्राण शरीर इत्यादि वाक्यों के अनुसार कुछ विकार को प्राप्त हुए ब्रह्म से संबंध रखने वाली है वे उपासनाएं कर्मांग से संबद्ध है और कर्मफल की समृद्धि ही उनका फल है क्योंकि रहस्य में अर्थात उपनिषद शब्द से ज्ञातव्य होने में तथा मनोवृत्ति रूप होने में उन आत्मज्ञान और उपासनाओं में समानता है इसी से वे उपासनाएँ आत्मविद्या के प्रकरण में रखी गई है जिस मनोवृत्ति मात्र अतः प्रकार अद्वैत ज्ञान मनोवृत्ति मात्र है उसी प्रकार अन्य उपासनाएं भी मनोवृत्ति रूप ही हैं यही उन दोनों की समानता है जो फिर अद्वैत ज्ञान और उपासनाओं में अंतर क्या है वो बतलाया जाता है स्वाक स्वाभाविक मेध्यात कर्तादी कारक्रियालद विज्ञान से विज्ञानस्य रज्ज्वावीव अद्वैत विज्ञानम् ज्ञान से रज्जादी स्वरूप निश्चय प्रकाशनिवृत्त उपासन तो यहाँ समर्थित किंचिद आलम्बन तस्मिन् तस्चित वृत्ति संतान करणम तद्विलक्षण प्रत्यनाशेष अद्वैतात्मज्ञान सक्रिय आत्मा में स्वभाव से ही आरोपित कर्ता आधिकारक क्रिया और फल के भेद ज्ञान की निवृत्ति करने वाला है जिस प्रकार की प्रकाश के कारण होने वाला रज्जु आदि के स्वरूप का निश्चय रज्जु आदि में आरोपित सर्पादि के ज्ञान को निवृत्त कर देता है किंतु उपासना तो किसी शास्त्रोक्त आलंबन को ग्रहण कर उसमें विजाति प्रतीति से व्यव्यवहित सदृश चित्तवृत्ति का प्रवाह करना है यही इन दोनों में अंतर है तान्य तान्योपासनाली सत्वशुद्धिमक वस्तुतवावभाषक जानोपकार कालंबन विषय सुसाध्या पूर्वं पूर्व तत्र त्र कर्माभ्यास दृढ़ी कर्म परितगे नोपासन एवं दुखम चेत समर्पण कर्तमेव उपांत उपन ये वे उपासनाएँ चित्त शुद्धि करने वाली होने से वस्तु वस्तुतत्व की प्रकाशिका होने के कारण अद्वैत ज्ञान में उपकारणी हैं तथा आलम्बन युक्त होने के कारण सुगमता से संपन्न की जा सकती है इसीलिए इनका पहले निरूपण किया जाता है वहाँ साधारण पुरुषों में अभ्यास की दृढ़ता होने के कारण कर्म का परित्याग करके उपासना में ही चित्त को लगाना अत्यंत कठिन है इसी से सबसे पहले कर्मांग संबंधी उपासना का ही उल्लेख किया जाता है